महाभारत शांति पर एक नवति तमोध्याय उतथ्य के उपदेश में धर्माचरण का महत्व और राजा के धर्म का वर्णन उतथ्यवाच कालवरषे चर्जनो धर्मचारी पार्थिव संबंध दे साती साखम प्रजा उतथ्य कहते राजन राजा का धर्म का आचरण करे और मेघ समय पर वर्षा करता रहे इस प्रकार जो संपत्ति बढ़ती है वह प्रजा वर्ग का सुखपूर्वक भरण पोषण करती है जानाति यदि धोबी कपड़ों की मैल उतारना नहीं जानता अथवा रंगे हुए वस्त्रों को धोकर शुद्ध एवं उज्जवल बनाने की कला उसे नहीं ज्ञात है तो उसका होना न होना बराबर है एवं इंद्राण क्षत्रियाषाम तथा चतुर्थ वर्णा नाम कर्म सुबस्थित इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा चौथे शुद्र वर्ण के मनुष्य यदि अपने अपने पृथक पृथक कर्मों को जानकर उनमें संलग्न नहीं रहते हैं तो उनका होना न होना एक सा ही है कर्म तपो सत्यं शुद्र कृषि वैश्य दंड तपो की सेवा वैश्य में कृषि राजा या क्षत्रि में दंड तथा ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्य तपस्या वेद मंत्र और सत्य की प्रधानता है तेषा क्षत्रियो वेद वस्त्राणाम तुम स पिता सजापति इनमें जो क्षत्रिय वस्त्रों की मैल दूर करने वाले धोबी के समान चरित्र दोष को दूर करना जानता है वही प्रजा वर्ग का पिता और वही प्रजा का अधिपति हैेता द्वापर, द्वापर और कलयुग ये सबके सब राजा के आचरणों में स्थित है राजा ही युगों का प्रवर्तक होने के कारण युग कहलाता है चातुर्वर्ण प्रमुह्यते यदा राजा प्रमाद्यति जब राजा प्रमाद करता है तब चारों वर्ण चारों वेद और चारों आश्रम सभी मोह में पड़ जाते हैं त्रे सह सर्व एव यदा राजा त्रेता जब राजा प्रमादी हो जाता है तब गार्हपत्य आहवनी और दक्षिणाग्नि ये तीन अग्नि ऋक् साम और यजु ये तीन वेद एवं दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं राजूताज विनाशक धर्मात्मा करता। याद धर्मात्मा राजा ही प्राणियों का करता जीवन दाता और राजा ही उनका विनाश करने वाला है जो धर्मात्मा है वह प्रजा का जीवन दाता है और जो पापात्मा है वह उसका विनाश करने वाला है यदा राजा प्रमाद्यति जब राजा प्रमाद करने लगता है तब उसकी स्त्री पुत्र बांधव तथा सुहृद सब मिलकर शोक करते हैं हस्तिनो स्वाश्च ग्युरा प्युष्ट्रास्व ग अधर्म भूतौ सर्वे राजा के पाप हो जाने पर उसके हाथी घोड़े ऊंट खच्चर और गधे आदि सभी पशु दुख पाते पापरा बलम श्रेष्ठम धात्रोचते अवलम तो महदूतम यस्मिन सर्व प्रतिष्ठित मान धाता कहते हैं कि विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए ही बल संपन्न राजा की सृष्टि की है निर्बल प्राणियों का महान समुदाय राजा के बल पर टिका हुआ है भूपाल राजा जिन प्राणियों को अन्न आदि देकर उनकी सेवा करता है और जो प्राणी राजा से संबंध रखते हैं वे सबके सब उस राजा के अधर्म प्राण होने पर प्रगट करने लगते हैं दुर्बल माशद दुर्बल, दुर्बल मनुष्य मुनि और विजधर सर्प इन सबकी दृष्टि को मैं अत्यंत दुस्साह मानता हूँ इसलिए तुम किसी दुर्बल प्राणी को न सताना दुर्बलास्तात दुर्बल दुर्बल तात तुम दुर्बल प्राणियों को सदा ही अपमान का पात्र न समझना दुर्बलों के आंखें तुम्हें बंद बांधवों सहित जलाकर भस्म न करारे इसके लिए सदा सावधान रहना न दुर्बल दग्ध से कुलित प्ररोहती आमूलम निर्दन दुर्बल दुर्बल मनुष्य जिसको अपनी क्रोधाग्नि से जला डालते हैं उसके कुल में फिर कोई अंकुर नहीं जमता वे जड़मूल सहित दग्ध कर देते हैं अतः तुम दुर्बलों को कभी न निर्बल प्राणी बलवान से श्रेष्ठ है क्योंकि जो अत्यंत बलवान है उसके बल से भी भी निर्बल निर्बल का का बल अधिक है। निर्बल के द्वारा किए गए बलवान कुछ शेष नहीं रह जाता। भीमान विंदतीमान त्र दंडो हंसी यदि अपमानित खताहत तथा गाली से होने वाला दुर्बल मनुष्य राजा को अपने रक्षक के रूप में नहीं उपलब्ध कर पाता तो वहां देव का दिया हुआ दंड सजा को मार डालता राजा को मार डालता है मांता तरण स्थित था दुर्बलम जनम्म माँ दुर्बल चक्ष साथ तुम युद्ध में संलग्न होकर दुर्बल मनुष्य को कर लेने के द्वारा अपने उपभोग का विषय न बनाना जैसे आग अपने आश्रयभूत को जला देती है उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें न कर डाले मिथ्या मिथ्या पसुन्धन्ति झूठे अपराध लगाए जाने पर रोते हुए दीन दुर्बल मनुष्यों के नेत्रों से जो आशु गिरते हैं वे मिथ्या कलंक लगाने के कारण उन अपराधियों के पुत्रों और का नाश कर डालते हैं यदि नत्मनिपुत्रेश न चेत पौत्रु न ही पापम कृतम कर्म सद्य फल तिगौ यदि पाप का फल अपने को नहीं मिला तो वह पुत्रों तथा नाती पोतों को अवश्य मिलता है जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता समय आने पर ही उसका फल मिलता है यत्राबलोवध्यमानस महां सताया जाने वाला दुर्बल मनुष्य अपने लिए कोई रक्षक नहीं पाता है वहां सताने वाले पापों को देव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है युक्ता जब बाहर गांवों के लोग एक समूह बनाकर भिक्षुर रूप से ब्राह्मणों के समान भिक्षा मांगने लगते हैं तब वैसे लोग एक दिन राजा का विनाश कर डालते हैं जनपते बहवो राजुषा अन्योपर्तनते तदराज किल जब राजा के बहुत से कर्मचारी देश में अन्यायपूर्ण बर्ताव करने लगते हैं तब वह महान पाप राजा को ही है। यदा यदि कोई राजा या राजकीय कर्मचारी दीनता पूर्ण याचना करते हुए प्रजाओं की उस प्रार्थना को ठुकरा कर शिक्षा से अथवा धन के लोभवश कोई न कोई युक्ति करके उनके धन का अपहरण करने तो वह राजा के महान विनाश का सूचक है महान वृक्षो जायते वर्धते च चम भूताने सी यदा वृक्ष छिद्यते दह्यते चा श्रेया अनिकेता भवंती जब कोई महान वृक्ष पैदा होता और क्रमशः बढ़ता है तब बहुत से प्राणी अर्थात पक्षी आकर उस पर बसेरे लेते हैं और जब उस वृक्ष को काटा या जला दिया जाता है तब उस पर रहने वाले सभी जीव निराश्रय हो जाते हैं यदा राष्ट्र धर्मग्रम चलंते संस्कार व राजगुड़म्ब्रवाड़ा तैरवा धर्मशरित धर्मो जया सुकृत दुष्कृत जब राज्य में रहने वाले लोग राजा के गुणों का बखान करते हुए वैदिक संस्कारों के साथ उत्तम धर्म का आचरण करते हैं उस समय राजा पाप मुक्त हो जाता है तथा जब वे ही लोग धर्म के विषय में मोहित हो जाने के कारण अधर्माचरण करने लगते हैं उस समय राजा शीघ्र ही पुण्य से हीन हो जाता है यत्र पापाज्ञा यमाना चरंते यदा राजा शास्त्री नरान श्रेष्ठा तदा राज्यमते भूमिप्य जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूप से निर्भय विचरते हैं वहां सत्पुरुषों के दृष्टि में समझा जाता है कि राजा को कलयुग ने घेर लिया है किंतु जब राजा दुष्ट मनुष्यों को दंड देता है तब उसका राज्य सब ओर से उन्नत होने लगता है यश्यान मान्वा यथार्थ मंत्रे च युद्धे चिपुन युग्यता विवर्धते तपश्य जो राजा अपने मंत्रियों का यथार्थ रूप से सम्मान करके उन्हें मंत्रणा अथवा युद्ध के काम में नियुक्त करता है उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता है और वह चिरकाल तक समुच पृथ्वी का राज्य भोगता है ये सुकृत वाचम चुभाषिता वा समीक्ष पूजय राज्य तमं। जो राजा अपने कर्मचारी अथवा प्रजा का पुण्य कर्म देखकर तथा उनके सुनकर उन सब का यथा योग्य सम्मान करता है है वह परम उत्तम धर्म को प्राप्त कर लेता निहते बलनम दृप्तम सराज धर्मम उच्चते राजा सब उसको यथा योग्य विभाग देकर राजा जब उसको यथा योग्य विभाग देकर स्वयं उपभोग करता है मंत्रियों का अनादर नहीं करता है और बल्कि में चूर रहने वाले दुष्ट पुरुष या शत्रु को मार डालता है, तब उसका है। ही सर्व कायन कर्मणाम पुत्र धर्म उचते जब वह मन बाड़ी और शरीर के द्वारा सबकी अच्छा करता करता है और पुत्र के भी अपराध को नहीं करता, तब उसका वह नरान तदाती बलिना धर्म उच्चते जब राजा दुर्बल मनुष्यों को यथावश्यक वस्तुएं देकर पीछे स्वयं भोजन करता है तब वे दुर्बल मनुष्य बलवान हो जाते हैं वह त्याग राजा का धर्म कहा गया है यदा रक्षति राष्ट्रणी यदा दस्यो न यदा जयति संग्रामे स राज्यो धर्म उच्यते जब राजा समूचे राष्ट्र की रक्षा करता है डाकू और लुटेरों को मार भगाता है तथा संग्राम में विजयी होता है तब वह सब राजा का धर्म कहा जाता है पाप तो यत्र व्याहृते नवाम प्रियपि न मृत्येत स राज्यो धर्म उच्यते प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी यदि क्रिया अथवा वाणी द्वारा पाप करे तो राजा को चाहिए कि उसे भी क्षमा न करे अर्थात उसे भी यथा योग्य दंड दे जो ऐसा बर्ताव है वह राजा का धर्म कहलाता है यदा राजा पुत्रवत परि रक्षते भिन्नते न मर्यादा स रागो धर्म उच्यते जब राजा व्यापारियों के पुत्र के समान रक्षा करता है और धर्म की मर्यादा को भंग नहीं करता तब वह भी राजा का धर्म कहलाता है यदा दक्षिण धर्म उचते जब वह राग और द्वेष का अनादर करके पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक यजन करता है तब वह राजा का धर्म कहा जाता है कृपलानाथ वृद्धा जदाश्रो परिमाजते हर्षम स जो धर्म उच्यते जब वह दीन अनाथ और वृद्धों के आंसू पूजता है और इस बर्ताव द्वारा सब लोगों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करता है तब उसका वह सद्भाव राजा का धर्म कहलाता है विवर्धयति मित्राणि तथा विवर्धा निश्चाषति समूज सहराज्यो धर्म उच वह जो मित्रों की वृद्धि शत्रुओं का नाश और साधु पुरुषों का समादर करता है उसे राजा का धर्म कहते हैं सत्यम प्रत्यानित्यं पूजे दतिथि इन भंतराज धर्म उचते राजा जो प्रेम पूर्वक सत्य का पालन करता है प्रतिदिन भूदान देता है और अतिथियों तथा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का सत्कार करता है वह राजा का धर्म कहलाता है निग्रहानुग्रह चौब यत्र प्रतिष्ठित अस्मिन लोके च चापनुते फलम् जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हो वह राजा इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल पाता है पहला दुष्टों को दंड देने का स्वभाव दूसरा दिन दुखियों तथा साधु पुरुषों के प्रति दया एवं अनुभूति यमो राज धाकाता परमेश्वर संय्छन्वतीन्सय्छन सुतुका मानधाता राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम तथा धार्मिकों पर अनुग्रह करने के कारण उनके लिए परमेश्वर के समान है जब वह अपने इंद्रियों को संयम में रखता है तब शासन में समर्थ होता है और जब संयम में नहीं रखता तब मर्यादा से नीचे गिर जाता है ऋत्विक पुरोहिताचार्यन्तिया नवमन्य प्रगृणते धर्म उच्य जब राजा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य का बिना अवहिलना के सत्कार करके उनको उचित ब्रताव के साथ अपनाता है तब वह राजा का धर्म कहलाता है यमो यक्षति भूताने सर्वाण्य विशेषतः तथा राजुकर्तव्य विधिवन प्रजा जैसे यमराज सभी प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं उसी प्रकार राजा को भी बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाओं पर विधिपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए सहसत्राक्षरण राजा ही सर्वथमीये सपश्यती चम धर्म सधर्म पुरुष प्रवर राजा की प्रकार से हजार नेत्रो वाले इंद्र से दी जाती है अतः राजा धर्म को समझकर निश्चित कर देता है श्रेष्ठ राजन तुम सावधान होकर क्षमा विवेक धृती और बुद्धि की शिक्षा ग्रहण करो समस्त प्राणियों के शक्ति तथा भलाई बुराई को भी सदा जान की इच्छा करो संग्रह सर्वभ प्राणियों को अपने अनुकूल बनाए रखना दान देना और मीठे वचन बोलना सीखो नगर और बाहर गांव वाले लोगों की तुम्हें इस प्रकार रक्षा करनी चाहिए जिससे उन्हें सुख मिले न जाो नृपते प्रजा सक भारो ही सुमहतात राज्यम नाम सुदुष्करम ताच जो दक्ष नहीं है वह राजा कभी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि यह राज्य का संचालन रूप अत्यंत दुष्कर कार्य बहुत बड़ा भार है तद्दंड शूर शक्नोतिरक्षित नक्यम अदंडेन क्लिबेना बुद्धिना पिवा राज्य की रक्षा तो वही राजा कर सकता है जो बुद्धिमान और सूरवीर होने के साथ ही दंड देने की नीति को भी जानता हो जो दंड देने से हिचकता हो वह नपुंसक और बुद्धिन नरेश कदापि राज्य की रक्षा नहीं कर सकता अभी कुकुले जाते दक्षेभक्तुश्रुत सर्वा बुद्धिपरीक्षेतापसाश्र मीणा तुम्हें रूपवान राजभक्त एवं मंत्रियों कर, परीक्षा करनी चाहिए परदेश धर्मोति पर ऐसा करने से तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म का ज्ञान हो जाएगा फिर स्वदेश में रहो या पर में कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा तस्मादर्था काम च धर्मम एवं चारों भवे अस्ल लोके परे धर्मात्मा सुख में दें इस तरह विचार करने से अर्थ और काम की अपेक्षा धर्म ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है धर्मात्मा पुरुष इलोक में और परलोक में भी सुख भोगता है चरंतिदारा पुत्राश्च मनुष्या परिपूजिता संग्रहश भूता दान च मथुरा मधुरा चाह अप्रमाद्रमा यदि मनुष्यों का सम्मान किया जाए तो वे सम्मान धाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रियों को भी छोड़ देते हैं समस्त प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना दान देना मीठे वचन बोलना प्रमाद का त्याग करना तथा बाहर और भीतर से पवित्र रहना ये राजा का ऐश्वर्य बढ़ाने वाले बहुत बड़े साधन हैं मानधाता तुम इन सब बातों की ओर से कभी प्रमाद न करना अप्रम पर नास्य छिद्रम परिद्रेश पर मन राजा को सदा सावधान रहना चाहिए वह शत्रु का तथा अपना भी छिद्र देखे और यह प्रयत्न करे कि शत्रु मेरा छिद्र तरह न देखने पाए परंतु यदि शत्रु के छिद्रों, दुर्बलताओं, दुर्बलताओं का पता लग जाए, तो वह उस पर कर दे। यमस्य देवर्षि तम अनुपाल इंद्र यम भरुण तथा संपूर्ण राजर्षियों का यही बर्ताव है तुम भी इसका निरंतर पालन करो तत्कुरुस्व महाराजा पुरुष प्रवर महाराज राजस्व द्वारा सेवित उस आचार का तुम पालन करो और शीघ्र ही प्रकाशयुक्त दिव्य मार्ग का आश्रय लो धर्मवृत्तम च चारत देवर्थे पित गंधर्वा की महोजसः भारत महातेजस्वी देवता ऋषि पितर और गंधर्व ये लोक और पर में भी धर्मपरायण राजा के यश का गान करते रहते हैं उतथ्य राजा मानधाता को उपदेश दिया है और मानधाता सूर्यवंशी नरेश थे इसलिए उनके उद्देश्य से भारत संबोधन पद यद्यपि उचित नहीं है तथापि यह प्रसंग भीष्मजी युधिटिर को सुनाते हैं अतः यह समझना चाहिए कि युधिटिर के उद्देश्य से उन्होंने यहां भारत विशेषण का प्रयोग किया है भीष्म मानधाता तेरो तथ्यन भारतवान श कह प्राप्त कहते हैं भरत नंदन के इस प्रकार उपदेश देने पर होकर उनके आज्ञा का पालन किया और सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य पालिया। भवान महीपते धर्मम कृपा महिम रक्षा स्वर्गे स्थानी पृथ्वीनाथ मान धाता की ही भाती तुम भी तरह धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करो फिर तुम भी स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लोगे इसी श्री महाभारते शांति परमानुशासन पर्व उत्य गीताय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में उतथ्य गीता विषयक इक्यानवे व अध्याय पूरा हुआ